श्लोक के साथ ही इसका संबंध है ऊपर का श्लोक कैसा था बह्यान स्पर्शान बही कृत्व क्या चक्षुरु भ्रुवो अंतरी क्या चक्षुरु अंतरे भी लगा लगा सकते और को के मध्य में ही लगा या ठीक है वहीं वहा नहीं तो यहाँ पर बही एवं यहाँ भी पहले भी लगा सकते हैं है बाहर बही एवं क्या चक्ु भ्रु अंतरे प्राणापान समह कृत्वा नहीं नासा भयतर चारिणु प्राणापानु समोहृत नासा भयर चारिण प्राणापान कुम्भ अधिक करने से प्राण और अपान सम सम हो जाते हैं होने से मन भी एक एकाग्र रहता है शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है तो प्राण और अपान को सम करके इसके बाद प्राणापान और समोहृत मनोबुद्धि यह लगा लेना प्राणापानो समूह कृष्ण यह यथेंद मनोबुद्धि ही विगत भय क्रोधा मोक्षाण मुनि मुख प्राणा मुनि प्राणा पानो समूह सदा को जोड़ लेना ठीक है यह सदा यह सदा को तो बाद में भी ले सकते हो यह भी ले सकते हैं अथवा मुखता के साथ भी ले सकते है देखो पहले हम ले रहे हैं यह सदा यथेंद्री मनोबुद्धिगत भय क्रोधा मुख प्राणा सह मुक्तायोग सह मुक्तायोग सदा को पहले ले लो अथवा सदा मुक्तायोग बाद में भी ले सकते हो जैसा वो उचित लगा युद्धि इसका अर्थ है इंद्री मन और बुद्धि को भस्मी करने वाला इंद्रिय मन और बुद्धि को जब प्राण अपान स्तम्भ हो जाएंगे ना तब इंद्रिय मन बुद्धि तब भस्मी हो जाएगी इंद्री मन और बुद्धि का संयम करने वाला इच्छा भय तथा क्रोध से रहित प्राण अपान सम होने आरोप क्या होगा इंद्रिय मन और बुद्धियाँ सब ये बस में हो जाएंगे इंद्री मन और बुद्धि का संयम करने वाला जो ऐसा संयम करने वाला व्यक्ति है वो इच्छा भय और क्रोध से रहित होगा इच्छा भय तथा क्रोध से रहित मोक्ष प्राण मुनि मोक्ष प्राण मुनि मोक्ष प्राण कर जाएगा मोक्ष को परम प्राप्त मानने वाला मोक्ष को परम प्राप्त मानने वाला मुनि सह मुक्ता है वह मुक्त ही है इसलिए सदा सदागम में पहले करेंगे तो जो सदा इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम करने वाला है इच्छा भय और क्रोध से रहित है मोक्ष मोक्षण मुनि है वह मुक्त ही है और यदि बाद में सदा को करना चाहे तो ऐसा हो जाएगा वह सदा मुक्त ही है और तो क्रम ध्यान रखना प्राण अप में होने पर क्या होगा इंद्रिय मन और बुद्धि सबका संयम हो जाएगा और ऐसा होने से इच्छा भय अक्रोध से रहित हो जाएगा फिर मुक्त को कर्म प्राप्त मानने वाला जो मुनि है वो सदा मुक्त ही है यदि मनोबुद्धि देखेंगे इंद्रिया मन बुद्धि क्या यतानी इंद्रियाणी मन बुद्धि यातानी का जो संयतानी जिसके संय, संयमित या जिसके वसीभूत जिसके वसीभूत इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। इंद्रिया मन और बुद्धि जिसके वसी भूत है या जिसके बस में है उस व्यक्ति को कहेंगे जैसे इंद्रिय मनोबुद्धि मन और बुद्धि का संयम करने वाला इनको करने वाला मनन करने के कारण मुनि कहलाता है मनन करने के कारण मननाथ मुनि मनु और बोधनी धातु से मुनि शब्द बनता है तो उसका अर्थ तो होता है मनन करने वाला मुनि कर के इन्होंने प्रसंगानुसार अर्थ कर लिया सन्यासी मनन करने वाला मुनि अर्थात सन्यासी मोक्ष पायण एवं संस्थान इस, इस प्रकार इस प्रकार रूप संस्थान में रहने वाला इस प्रकार रूप संस्थान में रहने वाला किस प्रकार इंद्रिय वन और बुद्धि को बस में करके इस प्रकार, प्रकार देव संस्थान में रहने वाला या रूप संस्थान में रहने वाला मोक्ष व्यक्ति मोक्ष को देखेंगे मोक्षा परम अजनम मोक्षा पर अयम मोक्षपरायण है मोक्ष परम आयन है जिसका परम आयन का क्या होगा परागति परा परम आयन का क्या है परागति परागति करके परम प्राप्त गति करके प्राप्त मोक्ष परम प्राप्त है जिसके लिए उसे क्या कहेंगे मोक्ष पारायण तो मोक्ष पारायण उन्हीं होता है और कैसा होता है वो विगत इच्छा व्यय इच्छा चा भयम क्या क्रोधा चा धुम्ध समाज करके बनेगा इच्छा भय क्रोधा पे विघता यशमात क्या लेना इच्छा क्रोध निकल गए है जिससे जिससे यशमात है ना इच्छा भय और क्रोध निकल गए हैं जिससे उस वी को कहेंगे विगत इच्छा भय क्रोधा जो ऐसा रहता है जो ऐसा रहता है वह सन्यासी सदा मुक्ति ही है वह सन्यासी सदा आ, और पहले लगाना हो तो जो ऐसा सदा रहता है वो सन्यासी मुक्ति है मुक्त तस्त मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है या उसे अन्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं है वो सदा मुक्ति ही है उसे अन्य कोई मोक्ष प्राप्त करना नहीं है ऐसा अब ध्यान देना तो अब एवं समाहित समित्ते इस प्रकार समाहित चित्त मनुष्य के द्वारा विजय क्या है समाचित हाँ समाता एकाग्र चित इस प्रकार समाहित समित मनुष्य के द्वारा जानने योग्य क्या है इस पर कहते हैं भोक्ता रम योका महेश्वर सुवृदम सर्वभूता देखे यज्ञ तपस्तालोक महेश्वर सर्वूता शातिमृति यज्ञ तपस्तालोकमहेश्वरता यात्वा माता शांति यज्ञ तपस्ता भोक्ताज्ञ भोक्ता यज्ञ भोक्ता सबके भोक्ता तथा सभी लोगों के महानीश्वर यज्ञ और सबके भोक्ता हो न ये भगवान है श्री कृष्ण यज्ञ और सबके भोक्ता सभी लोगों के महान ईश्वर तथा सभी प्राणियों के सुहित सभी प्राणियों के सूहृद जो हृदय से सबका भला चाहता है उसे क्या कहते हैं सुरृद्वी ये सभी प्राणियों के सूहृद मुझे जान शांति ये शांति को प्राप्त करता है शांति का अर्थ यहाँ पर मोक्ष मोख्ष मोक्ष को प्राप्त करता है अच्छा तो अब ये देखेंगे तो ऐसा समाज चित्त के द्वारा जान योग योग्य है भगवान है न, न? नाम सूर्य मान जाता सभी प्राणियों के मुझे जान भगवान जानने योग्य है शांति को प्राप्त करता है औणिका ने कहा था ना हाँ तो वो भगवान यज्ञ तपस्म भोक्तारम सर्व लोक महेश्वर सर्वोता ना नाम सूर्गम माल जाता शांति मृक्षति भोक्तारम कार्य देखेंगे यज्ञ नाम तपसा क्या कर्तिक रूपेण देवता रूपेण क्या यज्ञ और तक के तथा देवता रूप से, से भुगतता तो ध्यान देना यज्ञ में क्या होता है देवताओं को हवी सर्पित की जाती है या भगवान को हवी सर्पित की जाती है जिसको हवी सर्पित की जाती है वे क्या होते हैं भक्ता वे क्या होते हैं तो है भगवान देवता रूप से भक्ता है यज्ञ भगवान यज्ञ भक्ता है और सब में भी जो अर्पित जो भी अर्पित किया जाए भगवान को मानस भाव से जो भी अर्पित किया जाए चाहे वाय नैवेद्य हो या मानसिक कुछ हो जो भी अर्पित किया जाए भगवान के लिए तो भगवान उसके क्या बनते हैं तो बताते हैं की यज्ञ और सब कर्ता रूप से मतलब कर्ता भी भगवान को मानना है और भक्ता भी और उनको क्या है की देवता भी भगवान को मानना है देवता करके आराध्य यज्ञ और सबसे कर्ता रूप से तथा आराध्य देवता रूप से भोक्ता भोक्ता कैसे हुए आराध्य देवता रूप से अच्छा यज्ञ और सबसे कर्ता रूप से तथा आराध्य रूप से भोक्ता रामानुज भाष्य में इस से किया है भोक्तारंभ कर सबसे फल प्रदान करने वाले यज्ञ और सबका फल प्रदान करने वाले ऐसा रामानुजा है यज्ञ और सबसे कर्ता रूप से तथा आराध्य देवता रूप से भोक्ता सर्वलोक नहेश्वर महेश्वरम सर्वे साम नाम महंतम ईश्वरम सर्वलोक नहस्वरम के सभी का महान ईश्वर सूर्यम स्वान सूर्यम सभी प्राणियों के सुरित सर प्राणी नाम सभी प्राणियों के प्रति उपकार की अपेक्षा ना करके उपकार करने वाले ऐसा लगाना प्रति उपकार की अपेक्षा ना करके सभी प्राणियों का उपकार करने वाले प्रति उपकार समझते हैं कि आपका कोई उपकार कर रहा है आप किसी का उपकार करें और ऐसी अपेक्षा करें वो हमारा भी उपकार करे तो आपका उपकार करना कैसा है प्रति उपकार की अपेक्षा कर रहा है तो भगवान उपकार करते हैं तो प्रति उपकार की अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये मनुष्य हमारा उपकार करे हमारा भला करे ऐसा भगवान चाहते रहे तो प्रति उपकार निर्देशिक्राण नाम उपकार प्रति उपकार की अपेक्षा न करके सभी प्राणियों का उपकार करने वाले ठीक है अक्सर बोटा नाम हृदय स्वयं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हृदय स्वयं हृदय में निवास करने वाले सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सभी कर्मों के फल के अध्यक्ष मतलब सभी कर्मो के फल को प्रदान करने वाले सभी कर्मो के फल को प्रदान करने वाले सभी वृत्तियों के साक्षी मतलब सभी वृत्तियों के साक्षी हमारी जो वृत्तियां होती में इन सबके साक्षी कौन है जानकर सभी वृत्तियों के साक्षी तो मुझ नारायण को जानकर जान या आत्म रूप मूझ नारायण को जानकर आत्मा रूप से मूज नारायण को जानकर शांति कर सर्व संसारो प्रतिम संपूर्ण संसार से सारती या संपूर्ण संसार से उपरांता क्षति करके प्राप्त की लग जाएगा तो कर्ता रूप से तथा आराध्य देवता रूप से यज्ञ और तप के भोक्ता कर्ता रूप से तथा आराध्य देवता रूप से यज्ञ और तब के भोक्ता अच्छा सभी लोगों के महानीश्वर तथा सभी प्राणियों के सूहद मध को जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त करता है भगवान ही विजय है ऐसे समाज शिक्षक वाले व्यक्ति के द्वारा और ये हो गया इसी वहाँ भारत एक पंचम अध्याय हो गया अब में आ जाइए अध्याय वो जो काम क्रोध जो जो में क्रोध का एक वेग होगा तो क्रोध को आप रोक नहीं पाएंगे आवेश करता है क्रोध का वेग होता है तो वेग नहीं क्या था इसमें काम हाँ काम काम क्रोध हाँ उद्भव करते यहाँ पर उत्पादको जो भक्त में उद्भोग शब्द आया है न उस क्या है क्या उत्पादको काम क्रोध उत्पादक है जिस वेग के उस वेग को कहते हैं काम क्रोध उद्भव वेग काम क्रोध उद्भव अर्थात काम और क्रोध होने वाला वेग तो तो काम से से तो दे दे काम से से से वेग वेग वेग वेग वेग होगा होगा और क्रोध इस के कारण व्यक्ति रुकता है आ जाएगा ना क्या है एक अतिशय काम है समझ गए ना और क्रोध तो से जो वेग आएगा वो अतिशय क्रोध की एक स्थिति है उसी की स्थितियाँ है ये केसमै? कानु सन्म्या छैन न? तो यहाँ पर दोनों का वर्णन हो गया है कर्म संन्यास कर्मयोग श्रेयस्क्रो तो यहाँ पर कर्म और संन्यास दोनों ले लेना अलग अलग है ना न हाँ। कर्म का कर संन्यास नहीं कर्म संन्यास दोनों ले, ले लेना लेनाध्याय का आरंभ है ना आरम्भ दूसरा श्लोक है संन्यासाह कर्मयोग श्रेयस्क हो तो दोनों को ले लेना कर्मयोग और संन्यास योग दोनों आ गए उसके अंदर और वे पंचम अध्याय समापन हुआ सस्तो अध्याय अध्याय अंत में के अध्याय के, तो के समीपवर्ती अध्याय की समाप्ति में मतलब क्या होगा पूर्व अध्याय की समाप्ति में पूर्व अध्याय की समाप्ति में सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंग ध्यान योग पूर्व अध्याय की समाप्ति में समय दर्शन के प्रति अंतरंग साधन यहाँ पर अंतरंग का अर्थ है अंतरंग श का क्या है अंतरंग साधन सम्यक दर्शनम का समय ज्ञानम यथार्थ ज्ञान के प्रति अंतरंग साधन क्या है ध्यान योग समय के प्रति अंतरंग साधन ध्यान योग है या पहले भाषण में कहा या था ध्यान है ने है ना? सत्ताईसवी के ऊपर निकल है ध्यान जो जो के ना सत्ताईस श्लोक श्लोक इत्यादि कहे है इत्यादि इस प्रशान कृत्वा वही इत्यादि श्लोका उपदिष्टा इत्यादि श्लोकों का उप्रेष किया गया श्लोक है हाँ तीनों हो गए ना श्लोक तीनों को लेंगे पूर्व अध्याय की समाप्ति में समय दर्शन के प्रति अंतरंग साधन ध्यान योग के सूत्रभूत स्पर्शांत तत्वा वही इत्यादिया श्लोका उपदिष्टा इत्यादि श्लोकों का उपदेश किया गया तेसाम वृत्ति स्थानीय उनकी व्या, उनके व्याख्या रूप वो तो तीन श्लोक है ना पहले तो उनके व्याख्या रूप या छठवा अध्याय आरम्भ किया जाता है व्याख्या रूप यह व्यक्ति करते यहाँ पर व्याख्यान उनका व्याख्यान रूप यह आरम्भ किया जाता है तो दर्शन का अंतरण साधन क्या है ध्यानियों, और ध्यान योग और कई व्याख्यान रूप इस अध्याय का आरम्भ किया जाता है तभी इसका क्या नाम ध्यान योग में वही आठ संयम का मन संयम मन का संयम में ध्यान नहीं ध्यान योगों लिखा इसकी समाप्त मेरे को देखो नहीं? तो नहीं इसमें देखो ध्यान दियायम योग भी किसी में इसका नाम दियायम योग का संबंध का संयम और इसमें ध्यान योग लिखा है ध्यान योग लिखा है ना जो अभ्यास योग दिया यो है वो ध्यान का अभ्यास अभ्यास ध्यान तो योग इसमें लिखा है के इसमें हाँ हाँ है हाँ तो ध्यान का अभ्यास ये तो ध्यान योग समझना यहाँ भी तो ध्यान को लेकर के लिए है ना ध्यान योग इसका नाम है शत्र ध्यान तो योगत से बहिरंगम कर्म बहरंगम का बहिरंगम साधन ध्यान योग का बैरंग साधन कर्म है ध्यान योग का बहिंग साधन कर्म है अवंतरंग साधन क्या है नहीं नहीं सम सम इसमें आएगा समय अगर दूसरा श्लोक क्या होगा ये अध्याय का नहीं सम यहाँ छठवे का आरु वृक्षो मुनर्योगम कर्म कारण योगारूडस तो यहाँ पर ध्यान योग का अंतरंग साधन है समा और बहिरंग साधन क्या है कर्म है प्रकार से वैसा होने पर जैसा ऊपर बताया गया ना तब तब अर्थ कर लेना ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है इसलिए यावत जब तक ध्यान योगी पर आरोहण करने में समर्थ न हो जब तक ध्यान योग में आरू होने में समर्थ न हो ध्यान योग में आरूल होने का मतलब है अच्छी प्रकार ध्यान करना ध्यान योग का साधन कर्म है, इसलिए जब तक ध्यान योग में आरोहण करने में समर्थ न होना तब तक अधिकृतें तब तक, अधिकारी तक अधिकारी कर्म अधिकारी गृहस्थ को तब तक कर्म अधिकारी गृहस्थ को कर्म करना चाहिए कर्म कब तक करना चाहिए जब तक ध्यान योग में आरोह करने में समर्थ न हो तब तक कर्माधिकारी गृहस्थ को कर्म करना चाहिए इसी अथा करण इस तथा तत तत्कर्थ कर्म इस कारण कर्म की स्तुति करते हैं या कर्म की प्रशंसा करते हैं अब यहाँ पर फूर्च आ गया मतलब ऐसा है न सिद्धांति के अनुसार तो ऐसा है कि ध्यान योग का विरंग साधन कर्म है तो कर्म कब तक करना चाहिए जब तक ध्यान योग में आरूप होने में व्यक्ति समर्थ न हो और जब ध्यान योग में आरूढ़ होने में समर्थ हो जाए तब कर्म को छोड़ करके क्या करे वो स्तम करे क्या करे सम करे ना स्तम का मतलब है इंद्री निग्रह है मन की किसान ऐसा वो क्या करे तब सम करे और पूर्व का मतलब यह है कि जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जब कर्मों को छोड़ा जा सके ये ध्यान देना तो पूर्व कहता है ध्यान योग आरोवण सीमा करणम सिमर्थम ध्यान योग पर आरूढ़ होने की सीमा क्यों की गई है है ना किस रोजन से की गई है थोड़ा क्यों की गई है किस लिए की गई है ध्यान योग में आरूढ़ होने की सीमा ध्यान योग में आरूढ़ होने की सीमा किस लिए की गई है बताया ना कि कब तक कर्म करे जब तक ध्यान योग में आरूद होने में समर्थ तो ध्यान योग में आरूद होने को सीमा बना दिया और उसके आगे कर्म करना है सिद्धांत अनुसार तो वही अच्छी पूछता है ध्यान योग में आरूद होने को सीमा क्यों किया गया या यावता या का स्थिति अनुमत जीवम ध्यान योग में आरूढ़ होने को सीमा किस लिए किया गया यावत जीवन विहितम कर्म नहीं यावता कर्म निश्चित रूप से यावत जीवन विहितम कर्म अनुमो जीवन पर्यत विहित कर्मों का अनुष्ठान करना ही चाहिए निश्चित रूप से जीवन पर्यत तो विहित कर्मों का अनुष्ठान करना ही चाहिए पूर्व पक्षी के तो अनुसार कब तक करना चाहिए जीवन पर्यंत तो ध्यान योग में आरूढ़ होने को सीमा बनाना चाहिए हाँ ये समझाओगी इसका समाधान है ना ऐसा नहीं कहना क्यों योगम आरुषा मुनि कारणम कर्म उच्च योग में आरुड होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग पर आरुड होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है कर्म कारण कहा जाता है योग पर आरुड होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है योगम और जो योग पर आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है उसके लिए क्या कारण है कर्म का आगे क्या है योगारूढ़ योग में आरूढ़ हो चुका है उसके लिए कर्म कारण है क्या कम कारण है न ऐसा नहीं कहना क्योंकि योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है इसी विशेषणा ऐसा विशेषण होने से ऐसा विशेषण होने से ऐसा विशेषण होने से अथवा ऐसा प्रथक से कहने से ऐसा प्रथक यदि विशेषण कहना चाहते है ना तो मुनि का विशेषण है यहाँ पर आरु रुक्ष आरु क्या होगा आरु रुक्ष आरु, रुख्षत्त। आरु है आरूढ़ होने की इच्छा वाला कौन मुनि तो उसका विशेषण क्या होगा आरुव रक्ष आरु� और योगारूढ़ है ना मतलब मुनि का योग पर आरूढ़ी मुनि का तो दूसरा विशेषण क्या हो जाएगा योगारूढ़ क्या जा विशेषण होगा इस प्रकार विशेषण देने से इस प्रकार विशेषण यहाँ पर क्या है आरु रक्ष विशेषण है हाँ ऐसा नहीं कहना क्योंकि योग पर होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है इस प्रकार आरु रक्ष विशेषण होने से आरु विशेषण होने से और क्या आरूढ़ और आरूढ़ के लिए और आरूढ़ व्यक्ति का सम के साथ ही संबंध किए जाने से या आरूढ़ का सम के साथ ही अन्वय किए जाने से आरूढ़ का किसके साथ संबंध है सम <सबड़र्य> के साथ योगारूढ़ते हुए समाधान उच्च थे तो ये ये समाधान लिया गया क्या दिया गया कि विशेषण कहा गया है और योग पर आरूढ़ व्यक्ति के लिए योग पर आरूढ़ जो हो चुका है उसके साथ किसका संबंध करना है का ही संबंध करना है तो इसके लिए कर्म है क्या तो फिर सीमा करना उचित हो जाएगा सीमा करना की जब तक ध्यान योग में आरूढ़ होने में समर्थ नहीं है तब तक कर्म करें। अच्छा अब ध्यान देंगे आर वृक्षा आर वृक्षो आरूढ़ योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले और योग पर आरूढ़ हो चुका मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार क्या है की जीवन पर्यंत कर्म करना है इसका मतलब क्या है कि जिसको श्रम है उसके लिए भी करने है पूर्व पक्षी करता है तो अब ये सिद्धांति चल रहा है ना उस सिद्धांति बताता है की ये ये ये चेतकर्थ है यदि ये, ये संभावना अर्थ को तो लेकर कह कर रहा है सिद्धांति चेतकर्थ यदि यदि और आरूढ़ आरक्षक समझते है आरूढ़ होने की इच्छा वाला और आरूढ़ यदि आरुक्ष और आरूढ़ दोनों के लिए सम और कर्म दोनों कर्तव्य रूप से विहित होते करना होते या मान्य होते यदि और आरूढ़ दोनों के लिए सम और कर्म दोनों सम और कर्म दोनों कर्तव्य रूप से मान्य होते किस रूप से किसके लिए दोनों के लिए दोनों यदि आरुक्ष और आरूढ़ इन दोनों के लिए सम और कर्म दोनों कर्तव्य रूप से मान्य होते तब फिर अलग अलग ही नाम लेना चाहिए कि की अलग अलग नाम लेना चाहिए अलग-अलग ऐसे -अलग नाम, अलग -अलग तो नाम लिया है और आरुक्षते योग इस प्रकार अलग अलग सेना संभव तो नहीं होगा सदा कर तो आरक्षु आरुछ, और आरुड के सम और कर्म इन विषय के धीरे से और तो सम, तो और सम और कर्म विषय के भेद से किसका विषय है है का का का और और और किसका विषय विषय तो सम के सम विषय के एक विषय है सम दूसरा विषय है कर्म समकर्म विषय के भेद से विशेषण देना मुनि का विशेषण पहले क्या है आरु आरु वैसे प्राप्त आरुक्ष है ना तो विशेषण कहना अच्छा रहेगा प्राप्त नहीं होगा ना और उधर क्या होगा तो लेना है ना तो आरूढ़ विशेषण बन जाएगा तो पंक्ति लगाना कि की आरुक्ष और आरूढ़ को विशेषण बनाना तथा विभाग करना अनर्थक होगा विभाग करना विभाग करना अनर्थक होगा मतलब अलग अलग बताना अनर्थक होगा जो दो वाक्यों में बताया है ना एक वाक्य में कह सकते थे मिला करके लगाइए दोबारा के कर यदि यदि और आरुड़ इन दोनों के लिए सम और कर्म ये दोनों ही कर्तव्य रूप से मान्य होते हैं तो आरुक्षु और आरुड़ के सम और कर्म विषय के भेद से तो आरुक्षु और आरुड़ के सम कर्म विषय के भेद से विशेषण देना और उस विशेषण तो विशेषण तो तो देना तथा इनको अलग अलग बताना व्यर्थ होता यह सार्थक कब होगा जब दोनों के लिए दोनों दोनों के लिए दोनों मान्य न हो दोनों के लिए दोनों का विधान ना हो आये मतलब आरुक्ष के लिए किसका विधान हो और के लिए श्रम का तब इस, तब विशेषण देना और विभाग करना सार्थक होता खिर फिर चल रही है तत्व तब तब आशमी नाम करते उन आश्रम आश्रमी कहते हैं आश्रम धर्म का पालन करने वाले के लिए है उन आश्रम वालों में देखिए उन आश्रम आश्रम वालों में ये फिर पूर्व पक्षी आ रहा है पूल पक्षी तो ये मानना चाह कहना चाहता है कि दोनों के लिए दोनों हैं फिर मित्र किसी भी अवस्था में नहीं है ऐसा मानता है कि आश्रम वालों में या आ, आ, आ, वालों में कोई योग पर आरू होने की इच्छा वाला होता है कोई योग पर होने की इच्छा वाला होता है, क्या कशिर आरूढ़ा और कोई योग पर आरूढ़ हो हो जाता है वो तो योग पर आरूद होने की इच्छा वाला है और कोई योग पर आरूढ़ होता है और कोई योग पर क्या प्रस्ती है आरुड़ा क्या मारुड़ा और कोई योग पर आरुड़ होता है और अन्य अन्य अन्य अन्य कहते हैं आरुड़ होने की इच्छा वाले नहीं होते अन्य सभी आरुड़ होने की इच्छा वाले है क्या अन्य आरुषवा ना अन्य आरुड़ होने की इच्छा वाले नहीं है क्या आरूढ़ ना और योग पर आरूढ़ भी नहीं है प्राण अपेक्ष अपेक्षा करके आरूक्ष और आरूढ़ उनकी अपेक्षा करके आरक्षु और अच्छा ठीक है तान अपेक्ष की अपेक्षा करके आरुक्षु और आरुड़ का विशेषण देना ऐसा लगाएंगे आर रुक्षु मुनि का और आरुड़ मुनि का आर रुक्ष और विशेषण देना किस प्रकार कर लेंगे अपेक्षा करके आरुक्षु मुनि का और आरूढ़ मुनि का क्रमशा आरक्ष और आरूढ़ विशेषण देना और चार विभाग और अलग अलग विभाग करना संभव होता है किसकी अपेक्षा से मतलब आरू आरु, हाँ आरक्षु किसकी अपेक्षा से कहा गया है जो आरूढ़ होने की इच्छा नहीं कर रही है उनकी अपेक्षा और रुपया है और जो आरूढ़ नहीं है उनकी अपेक्षा क्या था गया आरूढ़ तो इस प्रकार ये विशेषण देना और विवाह करना संभव होता है पर है दोनों के लिए दोनों ऐसा पूर्वी मानता है कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि उस श्लोक में योगा तस्वै आया है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि तस्वै ये वचन है तस्व कौन जो आ, आ, आरू आ रुक्सु है तो आरूढ़ होने पर उसके लिए ही सम है उसके लिए ही कब होने पर ने? तो पहले सम है तो पहले सम नहीं है पहले कर्म है और बाद में क्या है सम है तो बाद में कर्म नहीं है तो अलग अलग है दोनों के लिए ऐसा नहीं कहना कि क्योंकि तो सत्यम या वचन है और ऐसे बताते हैं क्या योगा उदस की सुना योग बहना आप और योगा उदस इस प्रकार योग का कथन है एक बार योग का कथन कहाँ पर है आरुक्षो मुनिरुक्षो तो एक बार योग का कथन यहाँ हो गया ठीक है और एक बार कथन यहाँ हो गया कथन यहाँ पर आया ठीक है इसका क्या मतलब है कि जो पहले आरुक्षु है योग में और वही योग के आरूढ़ होने पर उसके लिए सम्भ है दस्त ये वचन है क्या क्या योगारूढ़ और योग योगारूढ़ इस पुनः योग का ग्रहण किया गया है अब इसको समझाते हैं इसी विषय को अर्थात पूर्व में योग पर आरू होने की इच्छा वाला था या पूर्व में आरूढ़ उसके लिए ही आरूढ़ उसके लिए ही तस्वेना वही व्यक्ति है आरूढ़ उसके लिए ही योग फलम प्रति योग फल के प्रति कारण कारणों है ना योग फल कारण योग फल के प्रति कारण समय समय सम कर्तव्य को ही कहा जाता है योग फल के कहा जाता है जो है उसके लिए योग आरूढ़ल प्रति कारण किसे कहा जाता है सम कर्तव्य को सम करने योग्य ना इसे कर्तव्य को कहा जाता है और पहले सम कहा जाता है क्या तो अलग अलग हो गया अच्छा इस कारण से भी कर्मना अतः कश्चित कर्मनावत जीवन कर्तव्य प्राप्ति न अतः अतः कर्मनाव जीवन कर्तव्य न इसलिए इसलिए जीवन पर्यंत किसी भी कर्म की कर्तव्य प्राप्ति नहीं है इसलिए जीवन पर्यंत किसी भी कर्म की कर्तव्य प्राप्ति और जीवन भी जीवन पर्यंत कोई भी कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त हाँ कब तक कर्म कर्तव्य रूप के प्राप्त है जब तक ध्यान योग में आरूढ़ होने में सदर्शन नहीं होता है कब तक तो सिद्धांति यही बताना चाहता है कि अलग अलग है के लिए क्या है कर्म है और आरूढ़ के लिए क्या है सम है और दोनों के लिए दोनों नहीं है और पूर्व पक्षी दोनों के लिए दोनों मानता था या योग योगक भ्रष्ट की चर्चा आई थी कहाँ पर आई है निकालना सुनो किसी छठ में अध्ययन आया है हाँ हाँ तो वही श्लोक है ना न कच्चिन छिन्ना ब्रम यूनि थी आप यहाँ पर एक उसकी शंख्या की गयी है क्या कि जो दोनों मार्गों से भ्रष्ट होता है वो छिन्न हुए मेघ की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है जिससे बादल से मेघ से कोई छोटा टुकड़ा तो अलग हो जाए तो वो हो जाता है तो जो ध्यान योग में बैठा हुआ है तो कर्म योग को तो छोड़ चुका है अब वो ध्यान योग में बैठा हुआ है अब अंतिम समय यदि परमात्म स्मृति न हो तो ध्यान योग का फल मिलेगा कर्म तो बहुत पहले झूल दिया है ध्यान योग में बैठा है तो क्या है कि उसको तो उसका दुर्गति को तो प्राप्त नहीं होता है या वो नष्ट तो नहीं होता है ऐसी शंका की गई है ना कि लिए शंका की है ध्यान योगी के लिए क्या योग भ्रष्ट कचना और ध्यान योग से भ्रष्ट ध्यान योग से भ्रष्ट हुए का कथन होने से ध्यान योग से भ्रष्ट हुए का ध्यान योग योग से भ्रष्ट होने का मतलब क्या है की जीवन पर्यंत तो उसने योग साधना की, जीवन पर्यंत ध्यान योग किया और अंतिम समय में उसको परमात्मा स्तृति नहीं हो सकी किसी भी कारण अंतिम दृष्टि उसकी जो है ना परमात्मा कारण उसको है ना जीवन पर्यंत दृढ़ अभ्यास किया अंतिम दृष्टि उसकी नहीं हुई में और योग पुरुष का कथन होने से तो मतलब ध्यान ध्यान योग योगी के लिए क्या है सम ठीक है अब चेत गृहस्त कर्मिणा योगता तो ये जो ध्यान योग है ना ये किसके लिए है कर्म त्यागी के लिए है वास्तविक के अनुसार है गृहस्थ के लिए ये ध्यान योग नहीं है गृहस्थ के लिए क्या है कर्म है चेत गृहस्त कर्मिना यदि गृहस्थ कर्मी के लिए योग विहित होता कौन सा योग यदि गृहस्थ कर्मी के लिए ध्यान योग भीत होता यदि गृहस्थ कर्मी के लिए क्या बीत है ध्यान योग तो वो गृहस्थ कर्मी है और कर्म के साथ ध्यान कर रहा है तो कर्म का फल वो प्राप्त करेगा कि नहीं यदि गृहस्थ कर्मी के लिए ध्यान योग योग्य है तो कर्मी है वो तो कर्म का फल तो मिलेगा ही और भी ध्यान ऐसी मन हटी जाए उसका अंतिम है तो कर्म का फल मिलेगा की नहीं तो फिर वो क्या है कि दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ दोनों तरफ से भ्रष्ट होकर नष्ट हो सकता है क्या तो यहाँ पर क्या उभय भी भ्रष्टा छिंडा भ्रम इस प्रकार शंका बनेगी तो क्योंकि ग्रस्त के लिए शंका हुई नहीं सकती है क्योंकि वो कर्मी है तो कर्म का फल तो ही जाएगा और किसके लिए शंका हो सकती है ध्यान योगी के लिए जो की कर्म को छोड़ करके बैठा हुआ है कौन लगाना यदि गृहस्थ कर्मी के लिए यदि ऐसा लगाना यदि छठे अध्याय में गृहस्थ कर्मी के लिए योग्य होता छठे अध्याय यदि छठे अध्याय में गृहस्थ कर्मी के लिए योग बीत होता ध्यान योग बीत होता तो सो भ्रष्टा तो योग तो उसे योग भ्रष्ट होने पर भी किसे कर्मी को तो योग उसे योग होने पर भी कर्म गतिम भलम तो योग ऐसा करना योग भ्रष्ट होने पर भी वह कर्म के फल को प्राप्त करता है योग्य भ्रष्टा कर्म गतिम सर्व फलम प्राप्त होती ऐसा लगा लेना योग्य भ्रष्टा कि वह कर्म के फल को प्राप्त करता है इसलिए सत्य नाश आशंका साथ उस, इसलिए उसके नाश की आशंका करना उचित नहीं होगा या उसके नाश की शंका करना युक्ति युक्त नहीं होगा या वो कर्मी है तो कर्म का फल पाएगा ही तो उसके नाश की शंका हो सकती है किसके नाश की शंका हो सकती है ध्यान योगी के इस तो इसका क्या मतलब है ध्यान योगी के लिए ये प्रकरण है और उसके लिए समय है कर्म नहीं है आगे देखेंगे अवश्य कर्म काम्य मोक्ष की नित्यता होने के कारण जो नित्य होता है वो किसी से नित्य वस्तु उत्पन्न होती है क्या तो मोक्ष नित्य है और नित्य पदार्थ किसी कर्म से उत्पन्न होगा ना, ना ही अध्रुव ही प्राप्त ध्रुवम कठरोधन कर्मो से मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वही है कि की मोक्षित्व मोक्ष की नित्यता होने के कारण अनारगे अर्थ है कर की कर्मो ऐसी प्राप्त न होने आरोप कर्मो ऐसी प्राप्त अनारोह कर्मों से आरंभ न होने पर कर्मों से जन्म न होने पर कौन मोक्ष मोक्ष की नित्यता होने के कारण उसे कर्मों से जन्म न होने से उसे कर्मों से जन्म किसे मोक्ष मोक्ष की मित्रता होने के कारण वह कर्मों से जन्म न होने से या उसे कर्मों से प्राप्त न होने से ऐसा ही कर्म से ले करना ही मोक्ष से कर कर्म थे क्योंकि मोक्ष की मित्रता होने के कारण अना उसे कर्मों से प्राप्त न होने से अब ऊपर लगाइए कृतम काम्यम कृतम काम्यम हुआ नित्यम कर्म कृष्ण काम्यम हुआ नित्यम कर्म किया हुआ काम्य अथवा नित्य कर्म काम कर्म अथवा हाँ फल इच्छा से जो कर्म किया जाता है वो काम कर्म होता है और जो कर्म अवश्य कर्णी होते हैं और ना करने से प्रत्युवा होता है उन्हें क्या कहते हैं निश्चित कर्म की किए गए काम कर्म अथवा निश्चित कर्म अवश्य हो अवश्य ही अपने अवश्य अपने फल का आरम्भ करते ही है अवश्य अपने फल का आरम्भ करते ही है तो मोक्ष तो कर्मो ऐसी नहीं मिलेगा पर उनका फल मिलेगा की नहीं तो कर्मी का जी प्रकरण होता तो नाथ की आशंका नहीं होती और नाथ की आशंका की गई है इसका मतलब अब देखना कर्मी को तो कर्म का फल मिलता ही है तो नित्य कर्मो का भी फल होता है ये बताते हैं क्या नित्य कर्मणा वेद प्रमाण अवबुद्ध कि वेद प्रमाण से ज्ञात होने के कारण अवबुद्ध करते ज्ञात क्या वेद क्या वेद प्रमाण और वेद प्रमाण से होने के कारण या वेद प्रमाण से ज्ञात होने के ऐसी नित्य कर्मो को भी फल का जनक होना चाहिए या नित्य कर्म भी फल के जनक होते हैं नित्य कर्म भी क्या होते हैं फल के तो यहाँ वास्तुकार बोल रहे हैं नित्य कर्म किसके जनक होते हैं और वेद प्रमाण ऐसी ज्ञात होने के कारण नित्य कर्म फल के जनक होते हैं वो शाम ऐसा हम कहते हैं ऐसा हम और यदि नित्य कर्मों का फलना माना जाए तो अन्य कर रहे हैं नित्य कर्मो का फलना मानने पर वेदक प्रसंगा वेदों की अनर्थकता प्राप्त होती है या या यादों के अनर्थक होने का प्रसंग होता है वेदों के अनर्थक होने का क्योंकि भ्रष्ट कर्मों का भी ध्यान कर रहे हैं इसलिए अब देखना न चाह कर्मणी सती उभयचन उस श्लोक में दोनों दोनों गोर से भ्रष्ट होने की बात आई है ना कर्म से और ध्यान से ये कर्म तो हाँ कर्मणि सत्य अर्थ है कि कर्म में जो होने पर कर्म के क्या कर्मणि सती और कर्म होने पर उभ भी भ्रष्ट कथन अर्थवर्थना दोनों ओर से भ्रष्ट होने का कथन युक्ति युक्त नहीं है या सार्थक नहीं है क्या कर्मणि सती और कर्म के होने पर कर्मी क्या यदि योग है ध्यान योग है तो कर्म उसके विद्यमान है क्या कर्मणी सत्य और कर्म होने पर दोनों ओर ऐसी भ्रष्ट होने का कथन अर्थवधना सार्थक नहीं है क्योंकि कर्मों के नाश के कारण है कि सिद्धि नहीं होती है क्योंकि कर्मों के नाश के कारण की सिद्धि या क्योंकि कर्मों के नाश का कारण संभव नहीं कर रहा है तो कर्मों का नाश हो जाएगा क्या तो दोनों ओर से भ्रष्ट होने का कथन संभव नहीं है क्योंकि कर्म के नाश का कारण संभव नहीं है यदि ऐसा कहा जाए क्या की शंका क्यों की गई है दोनों ओर से भ्रष्ट होने की कृतम कर्म ईश्वरी सं इसलिए हुए कर्म को ईश्वर में अर्पित करके किए हुए कर्म को ईश्वर इस में इसलिए कर्म भी कर इसलिए कर्म करता के लिए फल आरंभ को नहीं करते हैं, इसलिए इसलिए कर्म करता के लिए फल आरंभ नहीं करते हैं तो फिर दोनों ओर से भ्रष्ट होने में कठन बन जाएगा कर्मी के लिए शंका समझ में आई किए हुए कर्मो को ईश्वर में अर्पित करके इसलिए कर्म कर्ता के लिए फल का आरम्भ नहीं करते हैं इसलिए दोनों ओर से भ्रष्ट होने कठिन बन जाएगा इसी से शंका हुई ना ऐसा नहीं कहना क्यों ईश्वर संन्यास से क्योंकि ईश्वर में अर्पित हुए कर्मों का ईश्वर में संयास से ना संन्यास से कर्मणा जोड़ ले जोड़ लेना क्योंकि ईश्वर में अर्पित हुए कर्मों का अधिक फल की हितुता संभव होती है ईश्वर में अर्पित हुए कर्मों का अधिक फल का हेतु तो संभव होता है मतलब ईश्वर में अर्पित किए हुए कर्मो का अधिक फल देना संभव होता है जो ईश्वर में अर्पित होकर के किए गए हैं वो तो और अधिक फल देते हैं वो और अधिक फल देते हैं क्योंकि ज्ञानी तो है नहीं ना तो कर्म फल देंगे ही तो फिर दोनों ओर से होने का कथन नहीं बनेगा कब यदि यहाँ पर कर्मी का प्रचंड माना जाए तो ओम पूर्ण मदह पूर्ण निराव